विशेष सेवन करने वाले रोगी की भी इंद्रियां है ऐसा अध्ययन कर लेंगे इंद्रिया विषयों से हट जाती है विशेष सेवन न करने वाले रोगी की भी इंद्रिया, इंद्रिया, इंद्रिया विषय से, से हट जाती है बहुत ज्यादा रोगी हो जाए ना उसको बोले खाओगे बोलेगे नहीं खाओगे इंद्रिया विषय से हट जाती है बहुत ज्यादा रोगी हो जाए तो उसको जो पथ्य परहेज होता है उसको बोलो आप खाइए तो नहीं खाएगा डॉक्टर मना कर देते हैं आप वो वस्तु नहीं खाना इसकी सेवन नहीं करना तो ऐसा वो उसकी इंद्रियां विषयों इंद्रिया बताया विषया न हर्चा मतलब विषय सेवन न करने वाली रोगी की भी इंद्रिया विषयों से हट जाती हैं अर्थात कूर्म के अंगों की तरह संकुचित हो जाती है अर्थात कूर्म के अंगों की तरह संकुचित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 विषय को विषय करने वाला ज्ञान मतलब विषय से संबंध रखने वाला ज्ञान तो यहाँ भी देखना तो सव्यो मतलब विषय को विषय करने वाला राज नष्ट नहीं होता है विषय को विषय करने वाला हाँ, अथवा विषय से संबंध रखने वाला राज नष्ट नहीं होता है सबसे विषय लेंगे जैसे घट ज्ञान का क्या अर्थ है घट भी, घट को विषय करने वाला पप्पट ज्ञान का क्या अर्थ है गुण गुण। इसको कह सकते हैं कि विशेष ज्ञानम का क्या अर्थ होगा विषय को जान जान। नहीं विषय को विषय करने वाला ज्ञान विषय को तो इसी प्रकार जो है ना की विषय तट विषय और आगा कि विषय को विषय करने वाला राज नहीं होता है या विषय से सम्बन्ध रखने वाली आसक्ति नष्ट नहीं होती है विषय से संबंध रखने वाली आसक्ति सरल शब्दों में कि विषय की आसक्ति नष्ट नहीं।, नहीं।, नहीं होती है है ना? तो जब रोगी रोग बीमार के कारण इंद्रियां विषयों से हट जाएं, तो आसक्ति हट गई ऐसा नहीं कह सकते हैं ना? वो तो किसी परिस्थिति के कारण वो विषय सेवन नहीं करता है किंतु विषय संबंधी आसक्ति नष्ट नहीं होती है सा कथम संग्रिय क्या लेना राग तो राग अर्थ आसक्ति कैसे नष्ट होती है इस पर कहते हैं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 आहर से हाँ मतलब क्या होगा कि आहार ना न सेवन ना करने वाले या विषय सेवन ना करने वाले देहधारी मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाते हैं विषय विशेष निवृत्त हो जाते हैं रस वर्जन करते आसक्ति को छोड़कर आसक्ति को छोड़ कर। को और ज्यादा आसक्ति नहीं छूटती है है रोगी है तो आसक्ति तो बनी हुई है और एकांत में जो तो साधना कर रहा है उसके भी विषय हट गए हैं और तो उसकी सूक्ष्म आसक्ति चित्त में बनी रहती है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 परम दृष्टुआ से परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है इस परमात्मा का साक्षात्कार करके इस ज्ञानी की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है कैसे निवृत्त हो जाती है हाँ परम दृष्टा परम दृष्टा करते है कि परमात्मा का साक्षात्कार करके अब फिर निवर्तित है इसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है तो साक्षात्कार किसको होगा रोगी को होगा जिसका एकांश भी साधक को होगा उसी की आसक्ति जाएगी रोगी को तो नहीं होगा ना उसकी आसक्ति बनी रहेगी अच्छा उसका जो रोग ठीक हुआ तो लाइए सभी बोलेगा <laughs> सब कुछ ले आइए ऐसा है आसक्ति तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर निवृत होती है उससे पहले निवृत्त नहीं होती है लग आया। अब लगाइए हाँ यद्यपि ध्यान देंगे यहाँ औतर्णिका में भाष्यकार ने क्या कहा था इंद्रिया निवर्तन क्या बात है था इंद्रिया और श्लोक में क्या है विषयावि निवर्तन ध्यान आया आपको अच्छा इसीलिए देखो भाष्यकार अपने क्या करते है यद्यपि विषयोपलक्षितानी इंद्रियाणी इंद्रियाणी लिखा है ना कि विषय से उपलक्षित इंद्रिया विषय शब्द से उपलक्षित इंद्रिया मतलब विषय शब्द इंद्रियों का उपलक्षण है विषय शब्द इंद्रियों का तो विषय शब्द किसका बोध कराएगा इंद्रियों का तो फिर क्या हो जाएगा इसके अनुसार है तो कि वो आहार सेवन न करने वाले या विषय सेवन न करने वाले दे दारी मनुष्य की इंद्रियां निवृत्त हो जाती है इंद्रिया किस निवृत्त हो जाती है विषयों से इंद्रिया विषयों से भाषिकार तो ने दोनों अर्थ किया है पहले तो उन्होंने विषय अर्थ कर दिया इंद्रिय और बाद में विषय का विषय अर्थ भी किया है दो प्रकार से अर्थ किया है तो औतरणिका में इंद्रियाण ही निवर्तनते था ना तो यहाँ पहला तो वही ले रहे हैं यद्यपि उपलक्षितानी का अर्थ है विषय शब्द से उपलक्षित इंद्रिया विषय शब्द से उपलक्षित अर्थात विषय शब्द की अर्थ विषय शब्द की अर्थ क्या हो गयी वाक्य से यहाँ अर्थ लेना है अर्थ सामान्य वो भी यद्यपि विषय से उपलक्षित विषय शब्द की वाच इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं किससे निवृत होती है विषयों से है न अथवा एक में लिखा है कि अलग अलग लिखा है मिलाना चाहिए है, है ना अथवा एक पद है ये अथवा विषया यो अभी विषया कर विषया ही कर रहे हैं है ना मतलब विषय ही निवृत हो जाते हैं पहले तो विषयों से निवृत्त हो जाती है मतलब इंद्रिया विषयों की ओर नहीं जाती है इंद्रियां विषय से सेवन नहीं करती हैं बिस्तरों की ओर नहीं जाती हैं ऐसा ही भी बड़ा कठिन है अच्छा भंडारा मिल जाए तो भाग जाएंगे लोगों ने मिठाई बढ़िया बनी है अच्छी अच्छी बनी है ये सब क्या है विषय लोग लुकता ही तो है ये और क्या है ये नहीं जो कुछ रूखा सूखा मिलता है घा के संतोष अच्छा भोजन ना मिले तो लोगों का मन ही नहीं लगेगा अब जीव जिसकी बस में नहीं है उसकी कोई भी इंद्री बस में नहीं हो सकती है महापुरुषों का कहना है इंद्रियों को बस में करना हो तो पहले जसना को बस में करना चाहिए अच्छा मुझे मिले वहाँ से चल देगा बेकारे खाना अच्छा मिल सकता अब देखिए तो यहाँ देखिए तुकार महाराज का क्या था कि वो कितना नमक डाल दिया उनकी पत्नी ने जी, कुछ पता नहीं तो वैसा है ना महापुरुष ऐसे होते है ना है ना इंद्री बस में सब बस में हो जाता है तो अब ये देखेंगे तो विषय ही अर्थ कर दिया कि विषय निवृत्त हो जाते हैं उससे मतलब इंद्रिया होती है मतलब इंद्रिया है इंद्रिया की ओर नहीं जाती है और जब विषय विषय कर करेंगे तो उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं मतलब विषय छूट गए विषय से कोई संबंध उसका नहीं रहा अब निराह किया है इन्होने यहाँ पर अना विषय से मतलब विषय सेवन न करने वाले विषय सेवन कष्ट कारक तप में स्थित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 ये ध्यान रखना नहीं तो कष्ट का विषय छोड़ करके कष्ट कष्टायक तक में कोई क्यों लगेगा मूर्ख तो विषय सेवन करता है ना ऐसा देखना सेवन न करने वाले ये निरार का क्या है अनाहरिण विषय से और उसका और क्या है कष्ट तथस् स्थित है विषय सेवन न करने वाले कष्ट कारक तप में स्थित सुबह सुबह तीन चार बजे गंगा स्नान कर लेना साधना में बैठ जाना लोग खाते पीते हैं तो उसको खाने पीने की चिंता नहीं है वो साधन करता रहेगा एक बार कभी थोड़ा सा जीवन शरीर फैलाने के लिए कुछ भोजन चाहिए एक बार कभी वो ले ले ऐसा वृंदावन के पास सर सोवर है ना गोवर्धन की तरफ वहाँ बहुत ऐसे साधक रहते हैं कि वो शाम को भिक्षा के लिए निकलेंगे सूर्यास्त के समय देंगे तो कुछ नहीं खाते हैं हाँ, वो शाम को निकलेंगे किसी के दरवाजे में लाठी लगाएंगे राधे श्याम बोलेंगे कोई दे दिया नहरे में ठीक नहीं दूसरे दरवाजे पे चले जाएंगे वहां लाठी मारे में जाकर राधे श्याम बोलकर जिन में कोई बात करना चाहे तो बात नहीं करते हैं, ना न साधना में भी बंद करके साधना करते हैं ऐसे अभी भी साधक होते हैं जा करके सा एक <laughs> दो बार भोजन करना बहुत है अनाहरी मार्ग विशेष करते है विषय सेवन न करने वाले कष्टकारक तप में स्थित अज्ञानी के भी विषय निवृत्त हो जाते हैं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 रस शब्दों रागे प्रसिद्ध है रस शब्द राग अर्थ में प्रसिद्ध है या आसक्ति अर्थ में प्रसिद्ध है ये कहीं का वचन है तो यहाँ पर देखना रशिकाह। रशिकाह करते हैं रस रसज्ञ एक नहीं रस रसज्ञ लिखा है ना जी रसिक अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है रसज रसिक अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है स्वरसें अर्थ है कि अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है या अपने राग से प्रवृत्त होता है नहीं? क्या के अपने राग से प्रवृत्त होता है राग मतलब आ सकती तो यहाँ पर ये राग अर्थ में राग अर्थ में, में।, में प्रसिद्ध है इत्यादि पंचमी है ना येतु अर्थ में क्योंकि रसज्ञा इत्यादि प्रयोग देखे जाते हैं इत्यादि प्रयोग देखा जाता है यहाँ रस शब्द राग अर्थ में है श्लोक कैसे लगेगा निराहरसिना मतलब विषय सेवन न करने वाले हैं विषय सेवन न करने वाले प्राणी के विषय निवृत्त हो जाते हैं अथवा इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं आसक्ति को छोड़कर मतलब आसक्ति उसकी नहीं आसक्ति नहीं, नहीं। छूटती सूक्ष्म पड़ी रहती है ऊपर जो आत आया था ना उत्तर निका में यदि पूर्वा पर वास्तविक संगति लगाने के लिए भी यही किया जा सकता है क्या से तपस्वी अनाथ कर सकते है ना उतर निका में और यहां पर क्या शब्द है से दोनों एक अर्थक है ना तो वहां वहाँ आत कर सकते हैं क्या अनारी मार्ड विशेष तपस्व इस ये अर्थ वहाँ करना से एक एक अर्थ एक अर्थ हो जाएगा ज्यादा अच्छा है ये है वही अर्थ करना ठीक है अब लगाइए तो आसक्ति कैसे जाती है परम दृष्टा कि परम तत्व का साक्षात्कार करके दृष्टा करते साक्षात्कार करके अस्त रसा निवर्तते इसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है अब देखना तो आसक्ति जाती है साक्षात्कार होने पर पंक्ति देखना सह रसाफी रसा, रसा कर रंजन रूपा रंजन रंजन रूपा कर रात्मिका वो रागात्मिका सूक्ष्म आसक्ति सूक्ष्म है ना सूक्ष्म विशेषण भाषिकार लगाया है कि जो तप में स्थित है उसकी आसक्ति कैसी रहती सूक्ष्म स्थूल आसक्ति नहीं स्थल आसक्ति तो पहले आपको साधन करके प्रयास करके पहले ही हटानी पड़ेगी स्थूल आसक्ति के रहते तो साक्षात्कार होगा ही नहीं है न स्थल आसक्ति के रहते साक्षात्कार होगा ही नहीं ध्यान रखना की सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया भाष्यकाल में वह सूक्ष्म में आसक्ति रूपरस है या सूक्ष्म में क्या कहेंगे सूक्ष्म में रागात्मक आसक्ति रस का क्या अर्थ है आसक्ति वो कैसा रंजन रूप है सूक्ष्म में राशक्ति अस्त से भाष्यकार ने लिया है और परम श्लोक में है परम का क्या अर्थ है परमार्थ में परम का क्या अर्थ में और दृष्ट आकार किया है उपलब्ध उपलब्ध करते है साक्षात करते उपलब्ध का क्या अर्थ है अहम उत्तर इसी वर्तमानस से वर्तमान से पाठ है कल की पुस्तक में है देखो है अच्छा निवर्तते संती तो लगाइए, आशक्ति भी ऐसा लगाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ अहमे ती हुआ हूँ कौन परब्रह्म? कौन मैं ही परब्रह्म ब्रह्म इति वर्तमानस ऐसा लगाना हाँ अहम तद मैं ही परब्रह्म हूँ इति वर्तमानस यते इस प्रकार विचार करने वाले यति की इस प्रकार अनुसंधान करने वाले यती की सूक्ष्म में रागात्मिका आशक्ति भी सूक्ष्म में रागात्मिका आशक्ति भी परमास तत्व ब्रह्म दृष्टा परमाश तत्व ब्रम्ह का साक्षात कर, करके निवृत हो जाती है क्या निवृत हो जाती है आशक्तिबारा देखेंगे अहम होता जो मैं ही परब्रह्म ब्रह्म हूँ इस वर्तमान ऐसा अनुसंधान करने वाले या ऐसा विचार करने वाले यती की सूक्ष्म में रागातिमिका आ सकती थी परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर कर कर कर कर करके निवृत हो जाती है लगा ठीक है यदि क्रम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं अन्वय का बात वही है ऐसे ऐसे कि परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके ठीक है जो पहले बताया वही ठीक है ठीक है तो ध्यान देना आसक्ति निवृत हो जाती है तो इसका मतलब है निर्वीजम विषय विज्ञानम हम उसका विषय विज्ञान निर्वीज हो जाता है लिख लो यहाँ पर विषय विज्ञान से रागह एवं विषय विज्ञान से राग एवं हाँ, क्या लिखा चलिए हाँ रागरहित विषय प्रवृत्तिया क्या राग रागरहित विषय प्रवृत्तियादर्शनाथ क्या राग रागरहित विषय प्रवृत्ति दर्शनाथ समझो इसका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 जैसे कि जिस वस्तु को आप देखते हैं उसकी संस्कार पड़ते हैं फिर उसकी स्मृति आती है, है? जिसको देखते हैं उसकी क्या आती तो स्मृति आती है चिंतन है। है। होता है तो राग युक्त हो करके जिस वस्तु को का अनुभव करेंगे उसी की स्मृति आती है और रागद्वेश रहित होकर के यदि किसी वस्तु को हम देखेंगे तो स्मृति नहीं आएगी जैसे आप वहां से राम धूला से यहाँ तक आए रास्ते में पत्थर भी पड़े हुए हैं कहीं कहीं कांटे भी पड़े होंगे लेकिन कभी याद आती है आपको उनकी तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं देखते। नहीं देखेंगे तो गिर जाएंगे चलने में तो क्यों नहीं आती याद उनकी ना तो राग है राग भी नहीं है और भी नहीं तो ये ध्यान देना जैसे कैमरा से फोटो खींचते हैं ना एक तो निगेटिव होता है निगयोट्य। और निगेटिव से बहुत सारी फोटो बन जाती है निगेटिव होता है तो कहते हैं कोई एक चिप्टी कोई द्रव्य रहता है द्रव रहता है चिपचिका उसके कारण निगेटिव बनता है अब यदि वो द्रव सूख जाए ना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 हाँ आसक्ति जो है ना परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर निवृत्त होती है तो उसके अब ये बताते हैं न मतलब असती न पर, असती सम्यक दर्शन रसस्वच्छेदा सम्यक दर्शने असती सम्यक ज्ञान न होने पर सति मतलब होने पर असति न होने पर सम्यक दर्शने असती रसस्वच्छेदा नग ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद नहीं होता है समय ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद या सम्यक ज्ञान कैसा आप अप्रोक्षात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए साक्षात्कार तो वही है सम्यक दर्शन कर साक्षात्कार है कि सम्यक ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद नहीं होता है इस कारण से सम्यक का दर्शनात्मिका की सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता करना चाहिए या सम्यक दर्शन रूप ज्ञान की स्थिर स्थिरता करना चाहिए है उसको कैसे करना चाहिए स्थिर करना चाहिए बिल्कुल देश देश आनंद रूप आत्मा मैं ऐसा बिल्कुल स्थिरता होनी चाहिए सभी अनाथ पदार्थों से भिन्न जड़ पदार्थों से भिन्न आत्मा मैं हूँ इस ज्ञान की स्थिरता करनी चाहिए या अभिप्राय है लगाइए सम्यक दर्शन रूप सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थिर सम्यक दर्शन रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले व्यक्ति को सम्यक इसलिए क्या करना चाहिए सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता करना चाहिए बताया ना? ना तो वही बताते हैं कि सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता चाहने वाले व्यक्ति को प्रथम अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए सम्यक दर्शन या साक्षात्कार करने वाले को पहले क्या करना पड़ेगा इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा एक एक इंद्री पर ध्यान दे हमारी इंद्री कहाँ कहाँ जाती है और सब जगह से पकड़ करके इंद्री को वापस लाइये इंद्रियों को अपने बस में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 तो या प्रमान इंद्रियां इंद्रिया व्याकुल करने वाली इंद्रियां इंद्रिया यत्ता यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी विपस्थित करते बुद्धिमान यत्न करने वाले यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के भी मन प्रसुभम हरंति मन को मन का जबरदस्ती हरण कर लेती हैं प्रसुभम का क्या अर्थ है जबरदस्ती बनात हरंती हरण कर लेती है कौन हरण कर लेती इंद्रिया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 लगाइए ही कौनते क्योंकि हे कौनते है, है। परमाथीन इंद्रिया व्याकुल करने वाली इंद्रिया यथता विपक्षिता पुरुष से यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन बुद्धिमान पुरुष के भी मन को अपी है ना यथता विपक्षिता पुरुष अपी यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी मन मन को प्रसम हरन्ती बलाण कर लेती है कौन कर लेती है इंद्रिया इंद्रियों से जब कोई विषय चक्ष जो विषय देखा न जाए तो उधर मन जायेगा चक्षु से पहले देखेंगे तब फिर क्या है कि मन उधर जाएगा तब कहते हैं कि जो चक्षु इंद्रिय ने क्या है मन का हरण कर लिया समझ गया चक्षु इंद्री ने मन का हरण कर लिया चक्षु से नहीं देखेंगे मन कैसे जाएगा रसना से जिस रस का आस्वादन नहीं करेंगे मन कैसे खाएगा ये मतलब है तो इसलिए बोला गया कि मन का हरण कर है सब इंद्रियों से बच रखना चाहिए अब देखिए लगाइए भाषण यथाकर से प्रचंदम कुर्साह प्रश्न करने वाले को भी जो प्रश्न कर रहा है प्रश्न करने वाले को भी अभी है ना अभी ही करते किया यस्मात गया है तो इसको ये भाष्य बताने के बाद हम बता देंगे यशमात सिर्फ तस्मात किया होगा हम बता देंगे यशता करते करो कुरुता प्रश्न करने वाले को भी ही कर विपक्षिता कर मेधाविना अपी, मेरा भी ना, अपी इस प्रकार विवाहित पद के साथ संबंध होता है अपी कहाँ पड़ा हुआ ही अपी ही उसका अन्वय क्या है कि विवाहित पद के साथ बाद में है है ना युक्त पद के साथ अन्वय है, साथ है। साथ हाँ वैसे ऐसा अच्छा रहेगा ही कौनते या प्रमाथहीन इंद्रिया यतिता विपक्षिता पुरुष से अपी यथत विपक्षिता पुरुष ऐसा देखना यथता विपक्षिता पुरुष से लग गया तो ये जो लिखा है ना वास्तव में विपक्षिता के साथ लिखा है ना विपक्षिता कर्त है तो मैं रावीना कर्त कर लेना मेरा पुरुषस्त्र क्या करेंगे मेरा पुरुषस्थ इस प्रकार विवहित के साथ संबंध होता है इंद्रियाणी प्रमाथही प्रमाथही कार्य क्या है प्रमथन शीलानी प्रमथन करने के स्वभाव वाली व्याकुल करने के स्वभाव वाली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 इंद्रिया कैसी है पुरुष बहुत व्याकुल कर देती है, भ्याकुल भ्याकुल भ्याकुल भ्याकुल कर देती है। कर देती। कुछ बेचारा शांति से नहीं रह पाता परेशान बना रहता है व्याकुल करके हरण थी प्रसम कर प्रस ही प्रसम कर से क्या है बलात् जबरदस्ती है अच्छा अब देखना हाँ बलात्कार करके जबरदस्ती करके प्रसभम का क्या अर्थ है प्रसय है हाँ जबरदस्ती करके उसके मन को अरण कर लेती हैं तो बताया ना यहाँ पर यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी तो उसके लिए बताते हैं प्रकाश को ही देखने वाले अर्थात विवेक विज्ञान से युक्त मन का भी हरण कर लेती हैं बुद्धिमान का मन कैसा है विवेक विज्ञान से युक्त मन उसका भी हरण कर लेती है आ, तो भी जो अष्ट मै अष्ट प्रकाश अष्टविद मैथुन गया उसका विपरीत अष्टविद क्या है ब्रह्मचर्य है तो ये इस ब्रह्मचर्य का पालन कब होगा जब नवम नियम मान लिया जाए दूर रहने का स्त्रियों के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है क्या तो हाँ तो दूर रहने का नियम जब हो तो तब ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है ये तो भाषाकार सब ये लिख रहे हैं ना ये है की प्रकाशों में उपस्थित मना को क्या बोलते हैं प्रकाशन में मना की प्रकाश को ही देखने वाला मन अर्थात विवेक विज्ञान से युक्त मन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 होता है इसे भी कुछ नहीं होता है अच्छा अब देखना यूकी ऐसा है तस्मातम तानि सर्वाणी संयम में उन सभी इंद्रियों को बस करके उन सभी इंद्रियों को बस करके युक्ता कर एकाग्र चित होकर का क्या अर्थ है उन सभी इंद्रियों को बस में करके एकाग्रचित होकर के पहले तो बह इंद्रियों को बस में करे फिर मन को एकाग्र करे उन सभी इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित होकर मत पर आशीत मेरे पराण होकर बैठे मेरे परायण होकर कर के बैठे हाँ। अब ध्यान देना तो ऊपर ही ने क्यूँ किया था ना तो क्यों इसलिए क्या करना चाहिए इंद्रियों को बस में, बस में करना चाहिए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 संयम में उन सभी इंद्रियों को बस में करके संयम यहाँ पर संयम में का अर्थ है कृत्वा संयम संयम संयम का क्या अर्थ हाँ संयमनम कर वसीकरणम संयमनम का क्या अर्थ है और संयम में का क्या अर्थ है संयमनम कृत्वा और संयमनम का क्या अर्थ है वसीकरणम और युक्त अर्थ है समाहिता ये समाहित हो करके या एकाग्र चित्त होकर के एकाग्र चित okay. तो बैठने से मन इधर उधर भागता रहेगा ऐसा इसलिए बोला गया एकाग्र चित्त होकर के साथ बैठे और सड़क की ओर मुँह करके न बैठे सब कुछ दिखाई देता रहे है तहन संयम में कहा है ना पहले उन इंद्रियों को बस में करो है ना और फिर क्या बोला है युक्ता फिर तो युगता हुआ ना एकाग्र होकर के मत पढ़ा किया है कि अहम परा सा मत पड़ा अहम परा यशा हाँ मैं पर हूँ जिसका उसे क्या कहेंगे मत पर अहम पढ़ा यशा मत परा अहम से क्या लेना है वासुदेवा वासुदेव क्या है सबके प्रत्येक आत्मा है सबके अंतरात्मा है सबके अंतरा तो मैं प्रत्येक आत्मा वासुदेव जिसके लिए पर हूँ वह मत पर है इसका तात्पर्य बताते हैं ना अन्य अहम तस्मात ऐसा क्या सोचे अहम तस्मात न अन्य एक न साधक को ऐसा सोचना है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 सब कुछ परमात्मा सब कुछ परमात्मा में ही है उससे पृथक कोई वस्तु नहीं है तो हम भी परमात्मा में हैं उससे पृथक नहीं है इस ऐसा विचार करके बैठे अब देखना एवं आसीन से यते है इस प्रकार बैठने वाले यति की है यश इंद्रियाणी बसे ये है ना तो इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की अच्छा ए, ए, एक एक मिनट है मास ही यश इंद्रियाणी इस प्रकार बैठने वाले जिस यस, जिस इंद्र यती की इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रिया वश में होती हैं यहाँ पर भाषाकार ने एक शब्द और जोड़ा है अभ्यास बला क्या जोड़ा है मतलब इस प्रकार बैठने वाले जिस जती की इंद्रिया कैसे बस में होती हैं हाँ तो अभ्यास ये ध्यान देना चाहिए हाष्ट्यकार का जोड़ा हुआ शब्द है बहुत तो महत्वपूर्ण यदि अभ्यास नहीं करेगा तो बस में नहीं होगी है ना अभ्यास बनाते लोग इन सब बातों को छोड़ते हैं अब जीव ब्रह्म की एकता संसार का मिथ्या तो इन्हीं पर जोर लगाते हैं और तो होता उससे कुछ नहीं है क्योंकि तो अभ्यास है नहीं तो इंद्री निग्रह है नहीं है तो कुछ नहीं होगा वाचिक ज्ञान रह जाएगा और वाचिक ज्ञान ज्यादा नहीं है भगवत कृपा है अभ्यास है तो उसको सब कम बन जाता है यह अभ्यास बलात्कार इस प्रकार बैठने वाले अभ्यास के बल से इंद्रिया बस में होती है इंद्रिया अभ्यास के बल से बस में होती है तस्वीर प्रतिष्ठिका उसकी प्रज्ञा स्थित होती है अब देखिए यह अभ्यास बलात् है हाँ और यह सर्वाण संयम भी कहा है वेदांत का स्वाध्याय करके या करते समय किस प्रकार रहना चाहिए तो लाभ मिलेगा प्रपंच करने से लाभ नहीं मिलेगा तान सर्वाण संयम भगवान कह रहे हैं हास्तकार भी अभ्यास पलट कह रहे हैं पढ़ करके प्रपंच में फंस गए तो कुछ लाभ नहीं हुआ नहीं। अब देखिए अर्थ ईरानी पराभविष्यता अब पराभविष्यता अर्थ है पराभूत होने वाले अथवा पतन को प्राप्त होने वाले पतन को प्राप्त होने वाले मनुष्य के सभी अनर्थों के इस मूल को कहा जाता है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 अब देखिये ध्यात विषयान पुंसा संगात सं काम कामात् क्रोध अभिजाते ऊपर जो कहा है ना तो श्रवण करके फिर वैसे ही करना श्रवाण संयम जीवन का लाभ तभी मिलेगा ज्यादा लग जाएगा तो लगाइए इसका में विषयाने विषयान ध्या पुंसा ते संग्र उपजाय थे विषयानध्या पुंसा ते संगजाय थे विषयानध्या का क्या अर्थ हुआ विषय का चिंतन करने वाले मनुष्य को विषय का चिंतन करने वाले मनुष्य की पुंसा मनुष्य से मनुष्य की तेसु संज्ञा उपजायते तेसुअ संज्ञा का अर्थ है प्रीति या शक्ति है उन विषयों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है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 इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है कब इच्छा पूर्ति में बाधा आने पर क्या हो जाता है क्रोध उत्पन्न होता है लगा ये, ध्यायता करते, चिंतेता हा, करते, के विषयों का चिंतन करने से हैं? अब है अब ध्यायता का क्या अर्थ है चिंतः विषयान से लिया शब्दादी शब्दादी विशेष विषय विशेषान शब्दादी विषय विशेष को शब्दादी अब इसलिए कहा है ना कि जैसे कि ये जो गीता का श्रवण भी कर रहे हैं तो ये जो श्रोत्र का विषय गीता के शब्द बन रहे हैं तो इन तो इनसे कोई हानिक क्या आपकी इसलिए सभी विषय हानिकारक नहीं बल्कि विषय विशेष से कहा है विषय भगवान रुक्मणी विठल के दर्शन करने मंदिर में जाएंगे, जब छोट विषय हुए भगवान तो हानिकारक है क्या इसलिए क्या बोला विषय विशेष का चिंतन सभी नहीं ना ये ध्यान देना क्यों आगे आएगा ना चौसठ में रागद्वेश चरण रागद्वेश रहित की हुई इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों को इंद्रियों से भोगते हुए अनिवार्य विषयों का इंद्रियों से अनुभव करते हुए अनिवार्य विषय है ना ये भोजन कुछ देना पड़ेगा वो अनिवार्य विषय हो गया रसना का तो उसको लिए नहीं कहा तो विषय विशेष कहा है अब देखे ना अब देखे क्या समझ में आपको लगे या हाँ विषय विशेषण और यही ध्याता कर चिंत्यता और चिंतित का ये अर्थ है आलोचता आलोचना करने से विचार करने से करते, से कुंसा कर आसक्ति या आसक्ति या हाँ तेज से लेना विशेष उपजायते संघात करते है प्रीते या आसक्ति आसक्ति से संजायत्य कर् समुत्प्य काम का क्या है तृष्णा हाँ विषय में प्रीति होने से विषय को प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न होती है विषय <laughs> को प्राप्त करने की काम कर इच्छा या है ना क्या किया इच्छा से कैसे प्रतिहाता प्रतिहाता से किसी कारण इच्छा का प्रतिघात होने से समझते तो किसी कारण इच्छा की पूर्ति ना होने से किसी कारण किसी कारण इच्छा का प्रतिघात होने से क्रोधा अभिजा क्रोध उत्पन्न होता है अच्छा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 ओम बोल बोल बोल बोल पूर्ण कला से पाठ कब से या परसों से है अच्छा एक थोड़ा रुकना